श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावनखंड अठारवा अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा गोप देवी रूप से श्री राधा के प्रेम परीक्षा तथा श्री राधा को श्री कृष्ण का दर्शन श्री नारद जी कहते हैं मिथलेश्वर तदनंतर रा व्यतीत होने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्रीहरि श्री राधा का दुख शांत करने के लिए वृजभानु भवन में गए उन्हें आया देख श्री राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर लेवा ले गई और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया श्री राधा बोली सकीर तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है मानो कोई खुई हुई वस्तु मिल गई हो जैसे कुपत्य सेवन से पहले तो सुख मालूम होता है किंतु पीछे दुख भोगना पड़ता है इसी तरह सत्संग से भी पहले सुख होता है और पीछे वियोग का दुख उठाना पड़ता है श्री नारद जी कहते हैं राजन श्री राधा की यह बात सुनकर गोप देवी अनमनी हो गई वे श्री राधा से कुछ भी नहीं बोली किसी दुखने की भांति चुपचाप बैठी रही गोप देवी को खिन्न जानकर श्री राधिका ने सखियों के साथ विचार करके स्नेह तत्पर हो इस प्रकार कहा श्री राधा बोली गोप देवी तुम अनमनी क्यों हो गई कल्याणी मुझे इसका कारण बताओ माता पिता माता पति ननंद अथवा सा ने कुित होकर तुम्हें फटकारा तो नहीं है मनोहरे किसी के दोष से या अपने पति के वियोग से अथवा अन्यत्र चित लग जाने से तो तुम्हारा मन खिन्न नहीं हुआ है क्या कारण है महाभाग्य रास्ता चलने की थकावट से या शरीर में कोई रोग हो जाने से तो तुम्हें खेद नहीं हुआ है अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ रंभोरू किसी कृष्ण भक्ति या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई कुत्सित बात कह दी हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूंगी उसे दंड दूंगी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी घोड़े आदि वाहन नाना प्रकार के रत्न वस्त्र धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण करो धन देकर शरीर की रक्षा करे शरीर का भी उत्सर्ग करके लाज की रक्षा करे तथा मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए तन धन और लज्जा को भी अर्पित कर दे धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करे जो बिना किसी कारण या कामना के निष्ठल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है वही मनुष्य परम धन है जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है उस स्वार्थ साधन में पटु लंपट नट को धिक्कार है राजेंद्र उनका यह प्रेमपूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उनकी नंदनी श्री राधा थे हंसते हुए बोले गोप देवी ने कहा राधे वरसानगिरी की घाटियों में जो मनोहर सकरी गली है उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी इतने में नंद जी के नवतरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया उनके हाथ में बंसी और वेत की छड़ी थी उन रसिक शेखर ने लाज को तिलांजलि दे तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में वे इस प्रकार कहने लगे सुंदरी मैं कर लेने वाला हूं, अतः तुम मुझे कर के रूप में दही का दान दे मैंने कहा चलो हटो अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गोरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला मटका फोड़ थोड़ी सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी की ईशान कोड़ वाली दिशा की ओर वे चल दिए इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूँ जात का ग्वाला काला कलूटा रंग न धनवान न वीर न सुशील और न स्वरूप सुशीले ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया यह ठीक नहीं मैं कहती हूँ तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो उसे सर्वथा त्याग दो इस प्रकार वैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ वे वाक्य और पदों के प्रयोग के संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करते हुए उनसे बोली। श्री राधा कहा जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता अपने उत्कृष्ट योग रीति से पंचाग्नि सेवन पूर्वक तप करते हैं दत्तात्रेय शुक्र कपिल आस और अंगिरा आदि भी जिनके चरणार बिंदों के मकरंद और पराग का आदर स्पर्श करते हैं उन्हें अजन्मा परिपूर्ण देवता लीलावतारधारी जन दुखहारी भूतल भूरि भार हरणकारी तथा सतपुरुषों के कल्याण के लिए यहां प्रकट हुए आदि पुरुष कृष्ण की निंदा कैसे करती हो तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो ग्वाले सदा गवों का पालन करते हैं गोरज की गंगा में नहाते हैं तथा गप करते हैं तथा के उत्तम नामों का, का है। तो बढ़कर दूसरी कोई जाती ही नहीं है तुम उसे काला कलूटा बचाती हो किन्तु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के श्याम विवाह से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर हलाहल विष भस्म कपाल और सर्प धारण किए उस काले कलूटे के लिए ही पागनों की भांति में दौड़ते फिरते हैं स्वर्ग लोग सिद्ध मुनि यक्ष और मरुद गणों के पालक तथा समस्त नरों किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्तिभाव से जिनके चरणार बिंदों में प्रणपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को पाकर निश्चय ही उन्हें बलि कर समर्पित किया करते हैं उनको तुम निर्धन कहती हो वसासुर अगासुर कालीनाग बकासुर यमलार्जुन वृक्ष त्रिणाव्रत सक्तासुर और पूतना आदि का वध संभवतः तुम्हारी दृष्टि में उनकी वीरता का प्रचारक नहीं है मेरा भी ऐसा ही मत है उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र श्रष्टा और संहारक हैं उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय हो ऐसा ज्ञात नहीं होता शंकर ब्रह्म लक्ष्मी तथा रोहिणीनंदन बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं हैं वे भक्ति से बद्धचित्त तो होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं समस्त लोगों के सुजन समुदाय की चूड़ा मड़ी हैं। वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं वे परमात्मा अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सूचित करते रहते हैं अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायात दे देते हैं किंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है गोप देवी बोली श्री राधे तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से देव देववाणी का अनुकरण करती है किंतु देवी तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाए और तुम्हारी बात का उत्तर दे तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारा कथन सच है श्री राधा बोली सुभ्रु यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाए तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूँ यह तुम्हें बताओ परंतु अपने ओर से इतना ही कह सकते हूँ कि यदि मेरे स्मरण करने से वनमाली का सुभागमन नहीं हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह भवन तुम्हें दे दूंगी श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर श्री राधा उठकर श्री नंदनंदन नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गई और उनका ध्यान करने लगी उस समय उनके नेत्र ध्यानरत होने के कारण निश्चल हो गए थे श्रीहरि ने देखा प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित है इनके अंग अंग में स्वेद अर्थात पसीना हो आया है और मुख पर आंसुओं की धारा बह चली है यद एक अपना पुरुष रूप धारण करके भक्त वस्तल श्री कृष्ण सखियों के देखते देखते सहसा वहां प्रकट हो गए और प्रसन्नचित्त हो घन गर्जन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले श्री कृष्ण ने कहा रंभोरु चंद्रवदने व्रज सुंदरी शिरोमणे नूतन यौवनशालिनी मानशीले प्रिय राधे तुमने अपनी मधुरवाणी से मुझे बुलाया है इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ अब आंख खोलकर मुझे देखो ललने प्रियतम कृष्ण आओ यह वाक्य यहाँ से प्रकट हुआ और मैंने सुना फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोप गोपवृंद को छोड़कर वंशी और यमुना के तट से पूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ आ पहुँचा हूँ मेरे आते ही कोई सखी रूप धारिणी यक्षि आशुरी देवांगना अथवा किन्नरी जो कोई भी मायावनी तुम्हें तुम्हें छलने के लिए आई थी यहाँ से चल दी अतः तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए श्री नारद जी कहते हैं तन्दर श्री राधा हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रनत हो परमानंद में निमग्न हो गई उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया श्री कृष्णचंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावनखंड के अंतर्गत श्री राधा को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ